भागवत महापुराण दसमस्क अथ दिवंचाशत्तम द्वारकागमन श्री तो बलराम जी का विवाह तथा श्रीकृष्ण के पास रुक्मणीजी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना श्रीशोक तो उच इतम सोनुगृृहत कृष्णकुनंदन तम परक्रम्य संम्य श्री सुखदेव जी कहते हैं प्यारे पर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इच्छा को नंदन राजा राज पर अनुग्रह किया अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले सभिक्षुल मर्त्यान वसुन्वे वनस्पति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 समय मन कृष्णे प्राविद्गन्धमादनम महाराज मुचकुंद तपस्या श्रद्धा धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे वे अपना चित्त भगवान श्रीकृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे बदर्या साम नर नारायणा सर्वधन सह शांत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 इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था अब उन्होंने की सेना का संघार किया और उनका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले नियमान धने गोभी चितोजितेह आ जगा जरा सन्दन सत्यनी कपह जिस समय भगवान श्रीकृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा उसी समय मगधराज जरासंध फिर सेना लेकर आधम का कालोक्य बेगर सैन्य मनुष्य चेष्ट आपन्नौ द्रुतम् परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले विभिन्त प्रचुरम अभीतवत पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम बहुयोजनम् उनके मन में तनिक भी जय न था भय न था फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वही छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए पलाय मानव तो मागद मागध प्रसन्न बले अन भद्रथा ले प्रमाणवे जब महाबली मगधराज जरासन ने देखा कि श्रीकृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा उसे भगवान श्रीकृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य का प्रभाव आदि का ज्ञान न था प्रद्युत्र दूरम संसान तुंग मारू हताम गिरीम प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदायत्र वर्षती बहुत दूर तक दौड़ने की कारण दोनों भाई कुछ थक थकसी गए अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए उस प्रवर्षण का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे गिरो निली नारिगम्य पदम नृप लदा गिर परीक्षित जब जरासन ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्सन पर्वत के चारों ओर आग लगाकर उसे जला दिया तथ्य तरसाम दह्यमान तटाद योजना तुंगान निपेतुरधोई जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर झरने लगे हैं तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस ग्यारह चवालीस कोश ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए अलक्ष मण रिपुणा साधु तमहो स्वपुरम पुनराजा तुद्र परिखाम राजन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 और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया बलायेति बात मैं तुमसे पहले ही नवम स्कंध में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ विवाह व्या भगवानि गोविंद मे कुर्भिस्मक स्वयं वरे प्रम्थर साराघवादीशेद्यपक्षताम पुत्र सुधा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिषपाल और उसके पक्षपाती आदि नरपतियों को बलपूर्वक हरा कर सबके देखते देखते जैसे गरुण ने सुधा का हरण कर लिया था वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया रुक्मणी जी राजा भिस्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी राज भगवान भीस्मक्रुता रुक्मणी रुचि राक्षसे नुत भगवान हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीस्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था भगवत्ोत कृष्णस्याथतेजस यथा माघ साल्वादी धीरा कन्या महाराज अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण ने जरासंध साल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्य माध्यर्लोकमलापहा को नु तृप्येत सिन्वा नुतघ्यो नित्य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 राजा सिद्धिस्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस् पंचाभवन पुत्रा कन्या चवरा नाम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज भीस्मक विदर्भ देश के अधिपति थे उनके पांच पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी रुक्मग्रजो रुक्म रथो रुक्म, रुक्म बहूरण रुक्मकेशो रुक्माली रुक्मंडे श्याम स्वती सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और चार छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ रुक्मवाहु, रुक्मकेश और रुक्माली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी सो मुकुंद रूप विरज गुणश्रिय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 कृष्णाय ततो निवार्य बंधुना जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्रीकृष्ण से ही हो परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिषपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी सुषपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है तब वे बहुत उदास हो गई उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा द्वारा जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर कर वैसे ही पूजा की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 उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे धर्मस्ते वर्तते संतुष्ट मनसा ब्राह्मण सिरोमड़े आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना आपको अपने पूर्व पुरु पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती संतुष्ट होते ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे उससे च्युत न हो तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है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 तनक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है विप्रान फलाभ संतुष्टान साधु भूत सुहतमान नरअंकारण शांतान नमस्त जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हित अहंकार रहित और शांत है उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ कुशल ब्राह्मण राज्य महना समय प्रियः। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना?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 इसके बाद वे भगवान से जी का संदेश कहने लगे रुक्मुवाच श्रुवा गुणा सुंदर सुणमता कर्ण विवर हर तोतापम दृशा दिशाताभं तय्यच्युता शिमपत्रपत मे रुक्मणी जी ने कहा है त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते इधर में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है काम भीत्म्यम धीरा पतिम कुल नणीत कन्या काले नृह नोक मनोभिराम प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें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 आपके ही पति के रूप में वरन न करेगी तन्मे भवान खलवृत परिम झाया आत्मार्पितस्य विभो विधे महावीर भागम अभिमर्शतु चैद्य आराध पते बलिम बुजाक्ष इसलिए प्रीतम मैंने आपको पति रूप से वरन किया है मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ आप अंतर्यामी हैं मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए कमल नैन प्राण मैं आप शरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ आपकी हूँ अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए वैसे ही कहीं शुषपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए पुर्ते नि व्रतदेव विप्र गुरचना भगवान् परेश आराधि यदि गदाग्रज पाड़ी दोष सुता मैंने यदि जन्म जन्म में पुर्त कुआ बावली आदि खुद इष्ट करना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे शिष्यपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके शोभा विदर्भ गुप्ता पितना पति भी निर्मत्य चैद्य प्रभो आप जित हैं जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले हमारे हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आप आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शुषपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए अंतुरा तर चरे मणिहत्य बंधु तामुद्वे कथमित प्रवदा छुपा और महती कुलदेव यात्रा ववधो गिरजा यदि आप यह सोचते हो हो कि तुम तो में में भीतर के के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो। तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देते हूँ हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए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 विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। कीजिएमद्भागवते महापुराणे पारमशा सहितायां दसम स्कंधे उत्तराधे रुक्मण्युद्वाह प्रस्ताव दिवंचाशतमोध्याय